श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव से अपने गुरुवर्ग के साथ संबंध है ब्राह्मणी के शिष्य चंद्र के बारे में श्री रामकृष्ण देव का कहना था कि चंद्र भावुक तथा ईश्वर प्रेमी थे उन्हें गुटिका सिद्धि प्राप्त हुई थी मंत्रपूत गुटिका अपने अंग में धारण कर वे साधारण लोगों की दृष्टि से ओझल या अदृश्य हो सकते थे और इस तरह अदृश्य होकर सुरक्षित दुर्गम स्थानों में भी आना जाना कर सकते थे किंतु ईश्वर लाभ करने के पूर्व इस प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करते ही मानव मन अहंकृत हो उठता है और अहंकार के वृद्धि से ही मानव वासना के जाल में फंसकर उच्च तो लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो पाता तथा अंत में वही उसके पतन का कारण बन जाता है इस संबंध में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है अहंकार की वृद्धि से ही पाप की वृद्धि होती है तथा उसके ह्रास से ही पुण्य प्राप्ति होती है अहंकार की वृद्धि से ही धर्म हानि होती है तथा अहंकार के नाश से ही धर्म लाभ होता है स्वार्थ स्वार्थपरायणता ही पाप है तथा स्वार्थ का नाश ही पुण्य है मैं के मर जाने से ही सारा झंझट दूर हो जाता है इस बात को श्री कृष्ण देव कितने ही प्रकार से बारंबार हमें समझाया करते थे वे कहा करते थे अरे अहंकार को ही शास्त्रों में चित्त की ग्रंथि रूप से निर्देश किया गया है चित अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा और जड़ यानी देह इंद्रदि उस अहंकार ने इन दोनों को एक साथ बांध रखा है तथा मानव मन में मैं देह इंद्रिय बुद्धि आदि विशिष्ट जीव हूँ इस भ्रम को पक्का कर रखा है इस विषम गांठ को काटे बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है उसे त्यागना ही पड़ेगा माँ मुझे यह दिखा दिया है कि सिद्धियाँ विष्ठा की तरह है, है। उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए साधना में संलग्न होने पर कभी कभी वे अपने आप आकर उपस्थित होती हैं किंतु जो उधर ध्यान देते हैं वे वहीं रह जाते हैं भगवान की ओर अग्रसर नहीं हो पाते ध्यान ही मानो स्वामी विवेकानंद जी का जीवन था खाते सोते उठते बैठते सभी समय ईश्वर ध्यान की ओर वे अपने मन को संलग्न रखते थे उनके मन का कुछ अंश सदा ईश्वर चिंतन में संयुक्त रहता था श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि वे ध्यान सिद्ध हैं एक दिन ध्यान करते हुए उन्हें अकस्मात दूरदर्शन तथा श्रवण की बहुत दूर में अवस्थित लोग क्या कर रहे हैं क्या कह रहे हैं यह देखने तथा सुनने की शक्ति प्राप्त हो गई ध्यान में बैठने के पश्चात जो ही उनका ध्यान कुछ जमने लगता जो ही उनका मन एक ऐसी भूमि में आरूढ़ हो जाता था कि अमुक व्यक्ति अमुक घर पर बैठ अमुक विषय में वार्तालाप कर रहा है इस प्रकार का दृश्य उन्हें दिखाई देता था यह देखकर उनके हृदय में यह अभिलाषा उत्पन्न होती थी कि जो कुछ उन्होंने देखा है वह कहाँ तक सत्य है इसका पता लगाना चाहिए तत्काल ही ध्यान छोड़कर वे उन उन स्थलों में जाते और यह देखते थे कि जो कुछ उन्होंने ध्यान में देखा है वह वा वास्तव में पूर्ण सत्य है किंचित मात्र भी मिथ्या नहीं कुछ दिन इस प्रकार बीतने पर श्री रामकृष्ण देव से उन्होंने यह वृत्तांत कहा सुनते ही उन्होंने उत्तर दिया ये सब ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक हैं। है कि चंद्र के हृदय में क्रमशः काम कांचन के प्रति अधिक रूप से आसक्ति होने लगी थी एवं एक प्रख्यात तथा संभ्रांत धनी व्यक्ति की कन्या के प्रति आसक्त होकर उसी सिद्धि के प्रभाव से उसके घर वे आने जाने लगे थे फिर इस अहंकार तथा स्वार्थ परायणता की वृद्धि से वे क्रमशः उस सिद्धि को भी खो बैठे थे तथा उन्हें विभिन्न प्रकार से लाछित होना पड़ा था गिरजा के अद्भुत क्षमता की बातें भी श्री रामकृष्ण देव ने हमसे कही थी उन्होंने बताया था कि एक दिन उनके साथ श्री राम कृष्णदेव दक्षिणेश्वर काली मंदिर के समीपवर्ती श्रीयुक्त शंभु मलिक के बगीचे में टहलने गए शंभु मलिक श्री कृष्ण देव से बहुत ही प्रेम करते थे एवं श्री कृष्ण देव की कोई सेवा करने का अवसर मिलने पर अपने को धन्य समझा करते थे शंभू बाबू ने 250 सौ रुपये देकर काली मंदिर के निकट कुछ जमीन पट्टा करने के पश्चात उस पर श्री माता जी के रहने के लिए एक घर बनवाया था उस समय जब जब गंगा स्नान तथा श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ श्री माता जी का वहाँ आगमन होता तब वे उसी घर में रहा करतीं। वहाँ रहते समय उन्हें एक बार खून के आव का कठिन रोग हो गया था शम्भू बाबू ने ही उस समय उनकी चिकित्सा तथा पथ्यादि की व्यवस्था की थी शम्भू बाबू की भक्तिमती पत्नी भी देवबुद्धि से श्री रामकृष्ण देव तथा श्री माता जी का पूजन किया करती थी तथा श्री माता जब वहाँ उपस्थित रहती तब प्रत्येक जय, जय मंगलवार जन्म जा जगन माता के पूजन के लिए मंगलवार शुभ दिन माना जाता है इसलिए मंगलवार को जय मंगलवार भी कहा जाता है के दिन वे उन्हें अपने घर ले जाकर देवी बुद्धि से उनका पूजन किया करती थी इसके अतिरिक्त शंभु बाबू श्री रामकृष्ण देव के कलकत्ते आने जाने का गाड़ी किराया एवं जब जिस भोज्य सामग्री की आवश्यकता होती थी उसकी व्यवस्था करते थे यह अवश्य है कि मथुर बाबू के देहांत के बाद ही शंभु बाबू को इस प्रकार सेवा करने का अधिकार प्राप्त हुआ था शंभु बाबू को श्री रामकृष्ण देव अपना दूसरा रसदार कहकर निर्देश किया करते थे एवं उन दिनों वे प्रायः उनके बगीचे में टहलने जाकर उनके साथ धर्म संबंधी बातें करते हुए कुछ घंटे वहाँ बिताया करते थे